पातंज योग प्रदीप साधनपाद सूत्र पांच संगति अविद्या को सर्व क्लेशों का मूल कारण बताकर अब उसका स्वरूप हैं अनित सुचि दुखानात्मसु सुत्य सुचि सुखात्म ख्या अविद्या अनित्य में नित्य अपवित्र में पवित्र दुख में सुख और अनात्म में आत्मा का ज्ञान अविद्या है व्याख्या जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें उसका भान होना अविद्या का सामान्य लक्षण है पशु के तुल्य अविद्या के भी चार पाद हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला अनित्य में नित्य का ज्ञान यह संपूर्ण जगत और उसकी संपत्ति अनित्य है क्योंकि उत्पत्ति वाला और विनाशी है इसको नित्य समझना दूसरा अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान शरीर कफ रुधिर मल मूत्र आदि का स्थान अपवित्र है इसको पवित्र मानना अन्याय चोरी हिंसा आदि से कमाया हुआ धन अपवित्र है उसको पवित्र मानना अधर्म पाप हिंसा आदि से रंगा हुआ अंतकरण अपवित्र है उसको पवित्र समझना तीसरा दुख में सुख का ज्ञान संसार के सब विषय दुख रूप हैं, उनमें सुख समझना चौथा अनात्म जड़ में आत्मज्ञान, शरीर इंद्रिय और चित्त ये सब अनात्म जड़ हैं, इनको ही आत्मा समझना ये चार प्रकार के भेद वाली अविद्या है यही बंधन का मूल कारण है विशेष विचार सूत्र पाँच अविद्या का की उत्पत्ति स्थान तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्त्व है जो सत्व में रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र है यह महत्त्व सत्व की विशुद्धता से समि रूप में विशुद्ध सत्व में चित्त कहलाता है जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है जो ईश्वर का चित्त है और सत्व की इस विशुद्धता को छोड़कर व्यष्ट रूप में सत्व चित्त कहलाता है जो संख्या में अनंत है जिनमें व्यष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं जो जीवों के चित्त कहलाते हैं इन चित्तों में जो लेश मात्र तम है उस तम में ही अविद्या वर्तमान है उस अविद्या से अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है अर्थात चेतन तत्व से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्व चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं त्रिगुणात्मक जड़ चित्त और गुणाति चेतन पुरुष जिसको ज्ञान का प्रकाश चित्त में पड़ रहा है दोनों भिन्न भिन्न हैं. ऊपर युक्त अविद्या के कारण इन दोनों में अभिन्नता की प्रतीति होना अस्मिता क्लेश है उस अस्मिता क्लेश से राग द्वेश आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं जैसा कि आगे बतलाया जाएगा अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि में अस्मिता का साक्षात्कार होता है विवेकख्याति में सत्व की विशुद्धता में जड़ चित्त और चेतन पुरुष में भेज ज्ञान उत्पन्न होने से अस्मिता क्लेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब क्लेशों के सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है अब वही लेश मात्र तमस जिसमें अविद्या वर्तमान थी विवेक ख्यातिप सात्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सहायक हो जाता है समाधिपाद सूत्र आठ में विपर्य अविद्या वृत्ति रूप से और यहाँ अविद्या आदि क्लेश संस्कार रूप से बतलाए गए हैं